पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पद सूत्रचार संकार सूत्रकार ने क्लेशों की इस पांचवी दग्धबीज अवस्था का वर्णन इस सूत्र में क्यों नहीं किया समाधान सूत्रकार ने इस सूत्र में अविद्या क्षेत्र इस पद से क्लेशों की अविद्यामूलक चारों हेय त्यागने योग्य अवस्थाओं का ही निरूपण किया है क्लेशों की पाँचवीं दग्धबीज अवस्था अविद्या की विरोधी होने से उपादेय ग्रहण करने योग्य है अतः उसका इनके साथ कथन करना ठीक न था इन पाँचवीं दग्धबीज अवस्था वाले क्लेशों की निवृत्ति किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती असंप्रज्ञा समाधि द्वारा उनके धर्मी चित्त के अपने कारण में लीन होने के साथ उनकी स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है और केवल अवस्था में चित्त के अपने स्वरूप से नाश होने के साथ इनका भी नाश हो जाता है जैसा कि इसी पद के दसवें सूत्र में बतलाया गया है ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष विशेष वक्तव्य सूत्र चार समाधिपाद सूत्र 19 के सदृश इस सूत्र की व्याख्या में भी कई भाष्यकारों ने क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था के समझाने में प्रसुप्त क्लेशों का उदाहरण विदेह और प्रकृति लयों के क्लेशों से देकर विदेह और प्रकृति लयों के संबंध में भ्रांतिजनक अर्थ किए हैं इसका आधार भी वाचस्पति मिश्र की ही व्याख्या है जिसका इन सब ने अनुकरण किया है वाचस्पति मिश्र ने सूत्र की व्याख्या के अंत में यह श्लोक दिया है प्रसुप्ता तत्वली तन्वस्थाश्च योगिनाम विच्छिदार रूपाश्च क्लेशा विषय संघिनाम के क्लेश प्रसुप्त योगियों के तनु और विषयी पुरुषों के क्लेश विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले होते हैं तत्वलीनों से अभिप्राय विदेह और प्रकृति लय लिया है उन्हें अज्ञानी और अयोगी मानकर प्रसुप्त क्लेशयुक्त सिद्ध करने का यत्न किया गया है पहला समाधिपाद सूत्र 19 की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्य में बतला दिया गया है कि संप्रज्ञात समाधि के चारों भूमियों में उच्चतर और उच्चतम भूमि आनंदानुगत और अस्मितानुगत को विदेह और प्रकृति लय क्रमानुसार प्राप्त किए हुए होते हैं इन योगियों को अज्ञानी और अयोगी कहना अनुचित है दूसरा संप्रज्ञात समाधि में क्लेश तनु और विवेक ख्याति में दग्ध बीज भाव को प्राप्त होते हैं इसलिए इनके क्लेश यद्यपि दग्ध बीज भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उनके तनु होने में तो कोई संदेह नहीं हो सकता तीसरा समाधि पाद सूत्र बत्तीस में एक तत्व के अभ्यास को चित्त की स्थिति का साधन बतलाया है संप्रज्ञात समाधि में किसी न किसी विषय को ही आलंबन ध्येय बनाकर धारणा ध्यान और समाधि लगाई जाती है फिर इस बतलाई हुई प्रणाली पर चलने वाले साधकों को योग दर्शन के सूत्रों की ही व्याख्या में अयोगी और अज्ञानी कहना कब ठीक हो सकता है चौथा फिर भी यदि किसी स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय को ध्येय बनाकर समाधि लगाने वालों को तत्वलीन कहा जाए तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और विचारानुगत तक ही रह जाती है अर्थात उन्हीं दोनों भूमियों में किसी अन्य ग्राह्य विषय को आलंबन बनाना होता है आनंदानुगत और अस्मिताुगत में तो सारे अन्य विषयों से परे होकर केवल ग्रहण और ग्रहित्री अहंकार और अस्मिता क्रमानुसार रह जाते हैं उस उच्चतर और उच्चतम सत्व के प्रकाश में क्लेश बिना तनु हुए प्रसुप्त कैसे रह सकते हैं यदि इस अवस्था को भी अविद्या और अज्ञान में समझा जाए तब भी क्लेशों की इस अवस्था को उदार कहना होगा न कि प्रसुप्त विदेह और प्रकृति लयों की इस प्रकार अधोगति की अवस्था दिखलाना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध है तथा व्यास भाष्य और भोज भोजवृत्ति में विदेह और प्रकृति लयों का नाम निशान भी नहीं है इसके स्पष्टीकरण इस के लिए इस सूत्र के व्यास भाष्य तथा भोज वृत्ति का भाषानुवाद कर देना उचित प्रतीत होता है